भी भी के के, ब्लौक ब्लौक ब्लौक की, की एक और मैं बीहू हजारी का सुनाने जा रही हूँ आभा सक्सेना की बाल कविता दादी। दादी तुम कितनी अच्छी हो पापा की प्यारी मम्मी हो मम्मी जब गुस्सा होती है खूब मुझे डाँटा करती है आ जाती हो तुरंत वहाँ पर मम्मी डाँटती मुझे जहां पर मेरी सिफारिश कर देती हो दादी तुम तो कितनी अच्छी हो रात होते ही सर्दियों में घुस जाती हो रजाई में हमें वही बुला लेती हो रजाई की गर्माई में साथ हमें भी सुला लेती हो दादी तुम कितनी अच्छी हो गालों में पड़ते जो गड्ढे मुझे बहुत भले लगते हैं। चांदी जैसे बाल तुम्हारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। परियों की रानी लगती हो दादी तुम कितनी अच्छी हो तुम मेरी अच्छी दादी हो लगती, लगती तुम, तुम सीधी शादी सुना सुना कर ढेर कहानी मेरा मन बहला देती हो दादी तुम, तुम कितनी तुम अच्छी हो अपने बटुए से निकाल झट पाँच रूपया दे देती हो टॉफी और बिस्किट खाने की तुरंत इजाजत दे देती हो तुम भी हम संग खा लेती हो दादी तुम कितनी अच्छी हो पुपला कर तुम बोला करती बातों में रस भोला करती। नहीं चलाती तुम मनमानी करती वही जो हमने ठानी बच्चों संग बच्चा बनती हो दादी तुम कितनी अच्छी हो अभी आप सुन रहे थे आभा सक्सेना की बाल कविता दादी